जब तेरा चीन तहबास सुखी भय मुनि बेती त्रासा गिरीबन नदी काल छिछाए दिन दिन प्रतियती हो ही सुहाए भग मृग वृंद आनंदित रह मधुप मधुर गुण जतछ बिलह शोभन पर शि राजा जहाँ प्रगट रघु बीर विरा जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए उनका डर जाता रहा पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं उस वन का वर्णन सेज भी नहीं कर सकते एक बार प्रभु सुखया चन कहे चल सुरनर सच राचर हेना सुर नर मुचर सा प्रभु के नाय मुहि समझाए कहबू सोई देवा सब तज कर चरण रज सेवा कहु ज्ञानवी राग रु माया कहबू सुभगति करह जय हिद एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर कर आपसे पूछता हूँ हे देव मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रच की ही सेवा करूं, ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं ईश्वर देव भेद प्रभु सकल कहो समझाए जाते हो चरण रते शोक मोह भ्रम जाय हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए थोड़े थोरे ही मही सब कहू बुझाए सुनहु तात चितलाए। मैं अरु मोर तोर तय माया जही बस की हे जीवनिकाय गो गोचर जहाँ लग मन जाए सोसब माया जान हो भाई तही कर भेद सुनहु तुम सो परया श्री राम जी ने कहा हे तात, मैं थोड़ी थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ तुम और मन चित्त और बुद्धि लगा कर सुनो मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वसमी कर रखा है इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है हे भाई उस सब को माया जानना उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या इन दोनों भेदों को तुम अतिशयम दुख रोपा जा बस जीव पराभव को पेहे जग गुन बस जाके प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ज्ञान मान जह एक देख ब्रह्म समान सब माहि तात सो परम कहता समी तेन गुण त्यागे एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है उसके अपना बल कुछ भी नहीं है ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है हे उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो जिसमें मान दंभ, हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निग्रहित न होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन न लगना विषय मनुष्यों के संग में प्रेम ये अठारह न हो और नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्वज्ञान के अर्थ तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है माया मायान यां मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक से जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है